जय पवन सुधन भाई दुआ संख्या छियासी की बात छियासी एक पिता के विपुल कुमारा, कुमारा। ही प्रतक चारा। प्रतक चारा। को ही पृथक गुणशील चारा को पंडित को कौतापस ज्ञाता सूर को दाता दा दे दे दे साराग्य धर्मरत कोई सब परत तई प्रीति सम समय कौप तुम भगत बचन मन करमा सपन जान दूसर धर्मा सो सुत प्रिय प्राण समाना सब पिता यद्य सोसभाना ये विदीवचराचर जेते ये जेवनरयसूर समेते अखिलस्व मोर उपाया सब पर मोही बराबरी दाया।, दाया तिन माँ जो परि हरि मद माया भजय मोही मन बच रुकाया पुरुष न पुंसक वा जीव चरा चर गोए सर्व भाव भज कपटत जीम ओ ही परम प्रिय सोई सत्यका सेवक मम प्राण प्रिय अस विचार भज मुई परिहर आस भरोस सब श्रियावर रामचंद्र की जय पवन सुखनु भान की जय भाई सब संय अब स्मरण करें कि भगवान श्री राम जी ने काल्यूषण को तो उनका मांगा हुआ वरदान दिया और फिर उन्होंने अपना स्वभाव और अपना सिद्धांत बताया ये कहा कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति के अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है यदि कोई भक्त है तो फिर वो ज्ञानी भी है वो विरक्त भी है समस्त सद्गुण भी उसमें है सब प्रकार से वो पूर्ण है इसलिए जीवन का अंतिम उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना ही होना चाहिए और फिर भगवान ने क्रम भी बता दिया कि व्यक्तियों के विकास का क्रम किस प्रकार से है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं मनुष्यों में से जो संस्कारयुक्त द्वज हैं वो श्रेष्ठ हैं उनमें भी ये शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हैं और भी श्रेष्ठ हैं और फिर शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले वो और भी अधिक श्रेष्ठ हैं और फिर जो विरक्त हैं वो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं फिर ज्ञानी हैं फिर ज्ञानी उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं ज्ञानियों से ज़्यादा श्रेष्ठ फिर विज्ञानी हैं और फिर सबसे अंत में श्रेष्ठ जो हैं वो भगवान के भक्त हैं जिनका कि चित्र अंतर परमात्मा में लगा रहता है उन्हीं पर आश्रय रहते, रहते हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं भगवान कहते हैं कि ऐसे ये सब सबसे अधिक प्रिय हैं जो जितना ही श्रेष्ठ है उतना ही अधिक प्रिय है तिर अंत में भगवान ने कहा कि संसार में सेवक सभी को प्रिय होते हैं लेकिन सेवक यदि शुचि हो सुशील हो और सुमत हो तब तो वह बहुत प्रिय होता है सुच के मने सच्चाई वाला ईमानदार सदाचारी ऐसा हो तब तो वो प्रिय ही है सुशील भी हो मन विमता भी उसमें हो और फिर उसके बाद सद्बुद्धि भी उसमें हो ज्ञानमान हो समझदार हो उसकी बुद्धि प्रकाशमान हो ऐसा सेवक हो तो बहुत प्रिय हो अब भगवान उसी बताते हैं ऐसा प्रिय है जो होता है उसी का बताते हैं कि अब तुम सावधान हो करके तुम सुनो हम तुम्हें बताते हैं समझाते हैं इस बात को ऐसा क्यों है तो ये एक उदाहरण देते हैं भगवान जैसे कि एक पिता है उसके कई पुत्र हैं तो उसके ये कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा कई पुत्र हैं उसके एक पिता के और हो ही पृथक गुणशीले चारा अब कई पुत्र हैं तो पूर्व जन्म के संस्कारों से अलग अलग स्वभाव के होते हैं सबके गुण अलग है, सीला अलग हैं शील अलग अलग है उनका आचरण अलग अलग है मनशील स्वभाव सभी बालकों का अपने अपने ढंग का अलग अलग होता है एक पिता के कई पुत्र हैं तो मन सब एक समान होंगे एक ही जैसा सील होगा एक ही जैसा आचरण होगा ऐसे जैसा स्वभाव होगा ऐसे नहीं होता सब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ये तो देखा जाता है कहते हैं कहते हैं कौ है पंडित कौ तापसाता अब उनमें से अपने आचरणशील स्वभाव के अनुसार कोई तो पंडित होता है कोई तपस्वी होता है कोई ज्ञानी बनता है इस प्रकार से ये विभिन्न उनके स्वभाव देखने में कोई धनवंत सूर्य को दाता कोई धन में रुचि होती है तो धनी प्राप्त करके अर्जित करता है उसे ज्ञान में रुचि नहीं है धन में रुचि है तो धन अर्जित कर रहा है कोई सूर्य कोई बड़ा बहादुर शक्तिशाली है, है बहादुरी दिखाता है कोई दानी है दान देने के स्वभाव उसमें है तो ऐसे अनेक प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं संसार में तरह तरह तो ऐसे तो होते ही हैं उनमें क्या कोई शिकायत की बात थोड़ी की ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है उसका ये स्वभाव होगा वो स्वभाव होगा अरे ये तो पूर्व जन्मों के अनुसार से आते हैं सबके तरह तरह के, के स्वभाव होते ही होते हैं लेकिन उनमें से कहते हैं इतने पुत्रों में ऐसे को सु पितु भगत बचन मन कर्मा कोई कोई पितृ पुता ऐसा पुत्र ऐसा होता है जो भक्त होता है मन वाणी और कर्म से पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है ऐसा होता है। अब उनमें से अब सुर हो चाहे दानी हो चाहे धनवान हो चाहे ज्ञानवान हो तो उनमें से कोई भी लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो भक्त हो मन वाणी कर्म से मन सब प्रकार से माने हृदय से पिता के प्रति उसको श्रद्धा हो वाणी से भी प्रिय बोले पिता से और उनका कार्य भी करे माने उसके कर्म से भी माने उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा कार्य भी करे ऐसा एक पुत्र हो सकता है और सपने में जाने जानने दूसर धर्मा और वो पुत्र ऐसा समझे कि बस पिता की सेवा ही एक परम धर्म है और न हमें धन चाहिए न विद्या चाहिए न ज्ञान चाहिए न बुद्धि चाहिए न बल चाहिए और तमाम ये जितने गुण बताए उनमें उसकी रुचि कोई न हो बस पिता की भक्ति हो उन्हीं पर समर्पित भाव हो तो कहते हैं सोस्त प्रिय पितु प्राण समाना कहते पिता को फिर वो पुत्र सबसे अधिक प्रिय हो जाता है जो पुत्र पिता भक्त होगा वो उसे प्रिय लगेगा पिता को सोस्त प्रिय पितु प्राण समाना प्राण को समान प्रिय होगा अब पिता ये नहीं देखेगा कि ये धनवान है कि धनवान नहीं है ज्ञानवान है कि ज्ञानवान नहीं है सूर है कि सूर नहीं है ये सब गुणों को नहीं देखेगा वो ये देखेगा कि किस प्रकार से अपने आप में हमारे में कैसे भक्ति रहता है ये देखता है सो सुप्रिय पितु प्राण समाना यज्ञ सो सब भांति अयाना अयाना बने अज्ञानी भी सब प्रकार से अज्ञानी और कुछ नहीं जानता हो कुछ उसके साधन सभी न हो लेकिन पिता के प्रति पितृभक्त समर्पित है तो अब जिस प्रकार से पिता को अपना ऐसा पुत्र हो जो पितृभक्त होता है वही प्रिय होता है तो भगवान कहते हैं यही नियम हमारे साथ में भी है यही विधि जीव चढ़ा कर संसार में इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं वे सब त्रिजक देव नर असुर समेत ये सब के सब्ज देवता है नर हैं असुर हैं त्रिय मने पशु हैं त्रिय यून वाले पशु हैं गाय बैल बकरी इत्यादि जितने पशु हैं वो हैं मनुष्य हैं गंधर्व हैं, असुर हैं इतने नाना प्रकार के प्राणी हैं अखिल विश्व ये है मोरव उपाया कहते हैं ये इसी पर सभी जितने भी प्राणी हैं सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं मेरे ही पुत्र हैं पुत्रों के समान है सबके साथ सब हैं और सब पर मोही बराबर दया और सब पर मेरी दया भी बराबर है सब पर मेरी बराबर दया भाव है कि मैंने ऐसा नहीं कि दया भाव किसी में कम ज्यादा हो दया बात अलग है और प्रियता बात अलग है कहते हैं कि सब हमारे पुत्र है तो सबसे प्रेम है सबसे दया भाव है लेकिन सबसे अधिक प्रेम किसमें है तो कहते हैं तिन महा जो परिहर मद माया और भजे मोही मन बचा रुकाया जो सब इस प्रकार से सब माया छोड़ करके छद छोड़ करके जो मेरा ही भजन करता है बस वो चाहे जैसा व्यक्ति हो मुझे परम है अकेले विश्व ये है मोरू पाया सभी संसार तो मेरी सबका बनाया है सब है लेकिन और और जो है वो परमात्मा को भूल करके अपने अपने ज्ञान में स्थित है कोई अपने बहादुर है तो बहादुरी में रखा हुआ है कोई धनवान है तो अपने धनवान उसी में प्रीति उसकी है और पिता को भूल गया ऐसे ही जो है वो संसार तो नाना प्रकार के लोग हैं प्राणी तरह तरह के हैं लेकिन जो परमात्मा को भूल गए अपने अपने जिसमें लगे हुए हैं जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ संसार में व्यस्त हैं तहाँ तहाँ व्यस्त हैं तो भगवान कहते हैं वो सब मुझे प्रिय हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रिय कोई नहीं है लेकिन वैसा प्रिय कोई नहीं है जैसा कि भगवान में समर्पण भाव रखने वाला हो भगवान पर आश्रित रहने वाला हो ऐसा कहते हैं भगवान वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है तीन माँ जो परिहर मद माया मद मन अपना अहंकार छोड़ करके जैसे धन मद है ज्ञान मद है इस प्रकार के मद को छोड़ करके जो और माया को छोड़ करके मैंने प्रपंच छल को छोड़ करके निश्चल होकर के भगवान के शरण में रहे तो भजे मोही मन बचा रुकाया मन बाणी और कर्म से मेरा ही स्मरण करता रहता है और मेरे ही पर ही निर्भर रहता है और मेरे पर आश्रित होकर के जीवन जीता है ऐसा जो व्यक्ति है तो कोई भी हो पुरुष नपुंसक नारिवाह जीव चराचर को स्त्री पुरुष कोई भी हो संसार में लेकिन सर्व भाव भज कपट मो ही परम प्रिय सो जो सब प्रकार से कपट छोड़ करके भगवान का ही भजन करे भगवान में ही समर्पण करे तो मो परम प्रिय सो कहते वो मुझे सबसे दिखती है अब सबसे अधिक प्रियता अगर है भगवान को तो भगवान क्या करेंगे उसको साथ वो आगे बताते हैं कि वो किस प्रकार से प्रिय पहले तो ये बात समझें कि कौन लोग भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं और उस प्रियता का फल भगवान का उसके ऊपर प्रेम विशेष होगा तो उसको क्या भगवान से प्राप्त होगा और जीवन किस प्रकार का होगा वो समझाने की बात कहते हैं अब देखते हैं इसमें कि शास्त्र में जो जीवन का विधान है वो अपने प्रायः जो लौकिक विधान लोगों के हैं मान्यताएं हैं उनसे भिन्न प्रकार का है इसलिए शास्त्रीय युवक पढ़ती के नया तरीका है एक जीवन जीने का एक नया विधान है इस प्रकार से व्यक्ति जिए अब ये इस प्रकार का विधान जो है व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आता चित्त पर चढ़ता नहीं इस प्रकार से भी जीवन जिया जा सकता है और जीवन जीने का ये उत्तम तरीका भी हो सकता है वो अपने जिस प्रकार से जीवन जिएगा जैसे अपने बुद्धि पर भरोसा करेगा जैसे अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करेगा धन संपत्ति परिवार आदि पर भरोसा करेगा तो उसे ये स्वाभाविक लगता है कि ये तो ठीक ही है और ऐसे ही होना भी चाहिए और सभी संसार में ऐसे ही करते हैं तो इसमें क्या गलत है सही तरीका तो यही है ऐसा व्यक्ति को समझ में आता रहता है लेकिन ये तरीका जो हो भले ही कुछ अच्छा हो बिल्कुल बेकार न हो लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तरीका ये है कि भगवान पर समर्पित रहे भगवान पर आश्रित रहे उन्हीं के आदेश के अनुसार जीवन जिए, ये कार्य सीखे तो अब समस्या ये आती है कि भगवान अगर संसार के अन्य व्यक्तियों की तरह से वस्तुओं की तरह से दिखाई देता होता तो व्यक्ति वो भी कर लेता कि चलो भगवान पर ही समर्पित हो जाओ ये रहा भगवान और तो भगवान से कह देते आप सामने खड़े हो हम आप समर्पित हैं तो इसलिए इस बात समझ में जल्दी बात को नहीं आती अब यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान दें तो इसका तरीका दूसरा ही है वही है कि जैसे व्यक्ति अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है और उसके ऊपर निर्भर रहता है ऐसे व्यक्ति बुद्धि से भी श्रेष्ठ परमात्मा अपने हृदय में ही विद्यमान है उस परमात्मा में समर्पित होकर के जैसा वो आदेश दे वैसे ही बुद्ध स्वीकार करे वैसे ही मन स्वीकार करे वैसे ही जीवन जी बस इतनी बात व्यक्ति अपनी बुद्धि पर कैसे भरोसा करता है कहते बुद्धि सामने दिखाई देती है इसलिए हम उसका भरोसा करते ऐसा तो है नहीं बुद्धि को फील करता है अपने अंदर कि एक विचार करने की जो हमारी सामर्थ्य है जो कुछ हम समझते हैं यही हमारी बुद्धि है और उसी पर भरोसा करता है और जैसे बुद्धि पर भरोसा किया जाता है ऐसे भरोसा परमात्मा पर करे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो सीमित बुद्धि है परमात्मा की बुद्धि जो है वो व्यापक बुद्धि है समस्त बुद्धि युक्त परमात्मा है तो उसकी जब परमात्मा में समर्पित होगा तो समस्त बुद्धि पर समर्पित हो गया उसका ज्ञान और बुद्धि उसकी व्यापक हो गई परमात्मा अनंत है तो उस अनंत के ऊपर निर्भर रहने में भी उसको अनंतता का लाभ प्राप्त होगा बुद्धि तो अनंत है नहीं बुद्धि जितनी सीमित है उतना ही अपनी सहायता कर सकती है उतना ही मार्गदर्शन कर सकती है परमात्मा अनंत है तो उस परमात्मा से जो मार्गदर्शन मिलता है वो हो पूर्ण है अनंत है इसलिए इस बात को समझना कठिन होने के कारण से शास्त्र बार बार इसी बात को अनेक प्रकार से कहते रहते हैं तरह तरह के उदाहरण देते रहते हैं कि किसी प्रकार से कभी व्यक्ति कोई समझ ना जाए कि परमात्मा में समर्पण कैसे किया जाता है कैसे आश्रित रहा जाता है और फिर उसको आश्रित रहना सीख जाए और फिर जीवन उसका सर्वोत्तम हो जाए परमात्मा की उसे कृपा प्राप्त होने लगे परमात्मा कभी प्रेम से प्राप्त होने लगे और उसका जीवन धन्य हो जाए इसी के लिए प्रयास नाना प्रकार के प्रयास हैं यह कभी कभी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो परमात्मा पर आश्रित रहने वाले परमात्मा में सब तो प्रकार से समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति संसार में होते रहे हैं, होते हैं अभी भी हैं वैसे प्रकार के लोग उनके जीवन से ये दिखाई देता है कि उनका जीवन इस प्रकार का बड़े आनंद में जीवन उनका चला बड़े निर्भय रहे वो सब कैसे उनके अंदर में आ गया तो ऐसे व्यक्ति हैं वह दोनों प्रकार के रहे हैं निवृत्ति मार्गी भी रहे हैं प्रवृत्ति मार्गी भी रहे हैं प्रवृत्ति मार्गी जो लोग रहे हैं माने मान्य परिवार आज रहे हैं उनके भी इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति हुई है लेकिन वो समझना या देखना उसको उदाहरण मिलना कम दिखाई देते हैं लेकिन जो निवृत्ति मार्गी हुए हैं जैसे सन्यासी हुए घरबार बार छोड़ करके कहीं हिमालय पर्वत में जाके रहने लगे जैसे तपोवन महाराज हैं इस प्रकार से कोई जा कर हिमालय में जा कर रहने लगा और वन में रहने लगा अब वहां उसका जीवन कैसे चल रहा है शारीरिक आवश्यकताएं इत्यादि उसकी कैसे पूर्ति होती है खाना पीना कहाँ मिलता है कपड़े इत्यादि से कहाँ मिलते हैं अब उसको जब विचार करो तब उनके जीवन को देखो पता लगता है कि कैसे वो परमात्मा पर आश्रित हैं और कैसे परमात्मा उनके जीवन को चलाता है तो महाराज को परमात्मा ने इतना इतना दिया इतना दिया कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया न कितने लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तपोवन जी महाराज को तैयार हो गए बड़ा भारी आसन बनवा देने के लिए तैयार हो गए लेकिन तपोवन जी ने महाराजों से स्वीकार नहीं किया वन में जाकर के ऐसे स्थान पर जहाँ निर्जन स्थान जहाँ पर तो कहीं कोई व्यक्ति नहीं लेकिन परमात्मा तो सब जये वैसे निर्जन वन में भी उनको खाना मिला ऐसे सर्दी में जहां बर्फ गिर रही है उस सर्दी में भी उस बर्फ में भी उनको प्रोटेक्शन मिला ये कैसे होता है ये सब तब तो क्या बाई चांस होता है तो कब तक जिंदगी में बाई चांस चलता रहेगा वो सबका सब ये देखोगे ये सब परमात्मा के ऊपर निर्भर रहने पर वो कैसे व्यवस्था करता है और कैसे कैसे जीवन के चलता है सब में एक बार उनको डाकू मिल गए छीनने वाले डाकू बने उनके रास्ते में जो कुछ सामान अमन मिले पकड़ो छीन लो उनको लो, डाकी डालना है तागी जैसे हो कैसे मिल गए उनको उनकी सारी तलाशी उनके लिए उनके पास एक ढेरा नहीं निकला खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं निकला तब तो उन डाकुओं को स्वयं उनके ऊपर दया आ गई कहाँ तो तुम्हें तो तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं यहाँ तुम कहाँ आ गए पास कुछ है ही नहीं ऐसा कैसे घूम रहा है भगवान के भरोसे घूम रहे हैं तो क्या जब मर्जी होगी उसको देगा देगा न देगा न देगा शरीर चलेगा चलेगा न चलेगा न चलेगा तो डाकुओं के पास सत्तू बधे हुए थे तो उन्होंने निकाले और तो उनको खिलाए कागे खाना नहीं हो जाएगा खा लो सबके जो सबका छीन लेने वाले हैं वो भी उनको खिलाने धान को देना पड़ा तो ऐसे देखते हैं संसार में जो ये ऐसे लोग हैं जो परमात्मा पर आश्रित होकर के हैं और फिर ये कहो कि वो तो तपोवन जी महाराज इस प्रकार से आधा जीवन जीते रहे त्याग का जीवन जीते रहे उनको जहाँ तहाँ गए तो कहीं मिल गया थोड़ा बहुत खाने वाने को मिल मिला गया कपड़ा वड़ा मिल गया इस प्रकार का हो गया उनको लेकिन इतने मात्र से जीवन का, का काम थोड़ा ही चलता है अगर ऐसा कोई विचार करे तो देखे कि ऐसी बात नहीं है अगर किसी के को आवश्यकताएँ अधिक होंगी भगवान तो उसको जैसा देखेंगे देने को और भी तैयार हो जाते बताए ना तपोवन महाराज को ऐसे ऐसे कलकत्ते वगैरह के बंबई के ऐसे लोग सेठ लोग जैसे कि ऋषिकेश वगैरह में उत्तरकाशी में जाते रहते थे तो वो जिस कुतिया में जिसमें रहते बिल्कुल छोटा सी छोटी सी कोठरी उसी में रहते थे जिसमें दरवाज़ा भी नहीं था बिना उसके उसी में रहते थे थोड़े से उनके बस छटाई पर ज़मीन में लेटना और एक कम्बर उड़ना और उनके पास छोटी कुछ पुस्तकें पहनने के लिए एक लुंगी धोती के अरावपा पर नहा के सुखा दी तो दूसरी पहन ली उसके बाद तीसरी चौथी उनके पास कुछ नहीं इतना कम से कम मिनिमम उनके पास इस प्रकार का अपग्र है लेकिन लोगों ने जब देखा कि ऐसे महात्मा ऐसे ज्ञानवान है ऐसे भगवान के भक्त हैं तो उनको कहा कि कुटी बनी बनवा दें सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति को रख दें वस्त्र आदि और दे दें कमल और दे दें लेटने के लिए और कुछ व्यवस्था कर दें उन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया नहीं तो उनको कोई उसी प्रकार से थोड़े रहना थोड़ी पड़ा उसी प्रकार इच्छा से उस प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में, में भी पॉवर्टी होती है लेकिन वॉलेंटरी पॉवर्टी संसार में भौतिक जीवन में पावर्टी लोगों में आती है दरिद्रता आती है तो प्रारब्ध बस आती है दरिद्री हैं अपने प्रारब्ध से दरिद्री हैं अभावग्रस्त हैं कुछ है ही नहीं उनके पास लेकिन जब आध्यात्मिक के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर आध्यात्मिक के क्षेत्र में परमात्मा की शर्ण में आने पर बहुत सत्पन्नता प्राप्त होती है खूब धन सम्पत्ति खूब प्राप्त हो जाए लेकिन फिर लोग उसको जब प्राप्त होने लगती है तब तो उसका त्याग कर देते हैं। वहां जो है पावर्टी स्वयं व्यक्ति अपने आप हाँ, दरिद्रता अपने आप हाँ स्वीकार करता है ग्रहण करता है दरिद्रता जब द्रद्रता भौतिक जीवन की जो दरिद्रता आती है वो दरिद्रता व्यक्ति को दुखदायी होती है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब उसकी दरिद्रता व्यक्ति स्वयं अपने आप स्वीकार करता है तो फिर वो उसके लिए परम सुखदायी है तो देखो दोनों प्रकार के जीवन है भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक जीवन भी है और दोनों के अपने अपने सिद्धांत है और अपने अपना प्रकार का तरीका है लेकिन जब दोनों को कंपेयर करते हैं तब तो पता लगता है आध्यात्मिक जीवन की दर्दता भी आनंददायक है तो इसके माने है आध्यात्मिक जीवन बड़ा श्रेष्ठ भौतिक जीवन में व्यक्ति द्रद्रता छोड़ करके धनबान संपत्तिवान तमाम संग्रह त्याग ये सब करके अपने आप को धन्य समझता है लेकिन अगर वो अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्मुख होता है तो फिर उसको भी त्याग देने को तत्पर हो जाता है अरे ये तो सब बेकार है आध्यात्मिक ये सब भौतिक समृद्धि कोई अर्थ नहीं रखती कोई कीमत उसकी नहीं उसको समझ में आ गया जितना हम संग्रह करते हैं ये सुखदायी नहीं है ये सब है ये सम्पन्नता भौतिक संपन्नता में कोई सुख नहीं है इसमें तो सब दुख ही इसलिए वो स्वयं जानबूझ करके दर्दता स्वीकार कर लेता ब्राह्मण महर्षि जैसे जो है वॉल्टरी पॉवर्टी का उसका बहुत बखान करते रहे वॉलंटरी पॉवर्टी होनी चाहिए संपत्ति धन सम्पत्ति हो तो उसका त्याग करके दरिद्र बने ऐसे नहीं मजबूरी नहीं कि है ही नहीं इसने दर्द्री है तो वो दरिद्रता दुख देगी लेकिन होते हुए सबका त्याग कर दे तो संग्रह जितना सुख नहीं देता त्याग उससे ज्यादा सुख देता है ये सिद्धांत इस प्रकार है। तो ये भगवान के जब ये सब सब त्याग करके इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कपट छोड़ करके सब आश्रय छोड़ करके सब एकमात्र मेरे ही जो शरण में रहते हैं वो जो है मुझे परम प्रिय हैं परमात्मा को यदि कोई प्रिय हो तो परमात्मा उसे क्या देगा क्या फायदा होगा जैसे उदाहरण एक दिया पुत्रों का उदाहरण दिया पिता है और पुत्र है तो अगर कोई पुत्र पिता भक्त है बहुत तो पिता उसे क्या देगा पिता के पास जो कुछ होगा अपने उसी पुत्र को दे देगा जो आज्ञाकारी पुत्र होगा प्रिय होगा धन संपत्ति जो कुछ होगी विद्या ज्ञान वगैरह जब होगा सब उसी को दे देगा पिता के कारण से ऐसे परमात्मा यदि किसी भक्त पर प्रेम रखने वाला है उसे भक्त प्रिय लगा कोई व्यक्ति उसे प्रिय लगा तो भगवान क्या देगा भगवान देने को सब दे सकता सारा संसार ही उसका है सारा जगत सारी समृद्धि सारी लक्ष्मी सब उसी के वो भी दे सकता है लेकिन सबसे बड़ी भगवान की जो संपत्ति है परमात्मा आनंद स्वरूप है आनंद सिंधु है वो आनंद जो परमात्मा का है वो परमात्मा अपने ऐसे भक्तों को देता है और वही व्यक्ति को चाहिए हर प्राणी सुख चाहता है शांति विश्राम चाहता है वो परमात्मा से ही मिल सकता उसी के पास है अन्यत्र कहीं नहीं यदि कोई परमात्मा से भौतिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता है मांगता है और चाहता भी है और भगवान दे भी देते हैं तो ये उसका अज्ञान है अपने प्राणों में ग्रंथों में जगह जगह इस प्रकार का आता रहता है ये कोई समझदारी की बात नहीं है इसलिए जब काक ने भगवान से भक्ति मांगी तो भगवान ने उसकी प्रशंसा की कि तुम्हारा जैसा सुजान बुद्धिमान कौन होगा जो तुमने भक्ति की कामना की तुमने दुनिया भर की और विद्धि सिद्धि समृद्धि धन संपत्ति राजपाठ स्वर्ग आज तुमने कुछ भी नहीं मांगा इसके माने तुम बुद्धिमान हो महाराज ध्रुव से यही गलती हो गई वो जब उत्थान फाद उनके पिता ने गोद से उतार दिया और माँ ने कहा कि तुम तपस्या करो तब तो वो जाकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगे नारद जी ने उनको रास्ता बताया समझाया कि देखो ऐसे भगवान का तब करो और करते करते भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए और भगवान ने कहा वरदान भी मांग लो ध्रू तो ने बरदान क्या मांग लिया वही उनके मन में भरा हुआ था कि पिता ने गोद से उतार दिया माने उनके राज के अधिकारी नहीं है तो वही उन्होंने मांग लिया। मांग लिया। लिया ये तो भगवान ने भी उनको दे दिया हाँ जाओ अब तुम जाओगे तो तुम्हारे पिता अगर आएंगे तुमको ले जाएंगे और फिर तुमको राज्य भी प्राप्त होगा भगवान ने कह दिया राज ध्रुव को प्राप्त भी हो गया बहुत दिन तक ध्रुव राजा भी रहे उत्तानुपात के बाद लेकिन बाद में ध्रुव को समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती की हमने अरे भगवान सामने आए और उनसे कहा कि हमें वो राज्य दे, दे जब उन्होंने राज्य ने मिल गया तब गलती समझ में आई उनको और बहुत दिन राज्य भी कर लिया तब समझ में आया कि ये तो बड़ी गलती हुई कहा हमने अपने जीवन को इसमें नष्ट कर लिया तब उन्होंने दोबारा राज्य छोड़ करने के बाद में फिर जाकर दोबारा तपस्या की और फिर उसके बाद जब भगवान ने दर्शन दिए वरदान मांगने के लिए कहा तब उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी ज्ञान मांगा और तब जाकर कर उनकी मुक्ति हुई और पायु अचल अनुपम उठाऊँ तब उन्होंने फिर उनको जो है अचल पद प्राप्त हो परमात्म पद मुक्ति पद तब ध्रुव को प्राप्त हुआ तो ऐसी जैसी गलती पहले ध्रुव से हो गई थी कांग ने इस प्रकार की नहीं की कालकृष्ण ने भगवान से सीधे भक्ति मांगी और भगवान ने कहा यही सही तरीका बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही करते हैं कि भौतिक समृद्धि आप सुख साधन नहीं मांगते हैं भगवान की भक्ति मांगते हैं भगवान की भक्ति में से परमात्मा का जो आनंद जो शांति विश्राम अभय निर्भयता वो जो प्राप्त है वो अन्यत्र कहीं नहीं है भौतिक समृद्धि में भी नहीं है यशकीर्ति में भी नहीं है ज्ञानमान में भी नहीं है इस प्रकार से कोई व्यक्ति सूर हो जाए धनवंत हो जाए ये सब हो जाए तो उनमें उतना सुख नहीं है जैसा कि परमात्मा में किसी को प्रीति है और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई तो वैसा जैसा उसे आनंद है इसलिए कहते हैं कि सत्य कहो खग तो सुच सेवक मम प्राण प्रिय है ये ऐसे सुच सेवक पवित्र सेवक हमारे हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं ये बात मैं बिल्कुल तुमको सत्य कहता हूँ तो ये सब इस प्रकार से कह करके भगवान यहां बोल रहे हैं और उनकी शब्दावली यहां पर स्वामी जी अंकित करते हैं तो ये दिखाने के लिए कि भगवान की इस वचन के ऊपर विश्वास करो भगवान कहते हैं सत्य कहा गया। भगवान कहते है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ लेकिन संसार के लोग भगवान की बात को भी सत्य नहीं मानते कहते है, भगवान सत्य जरूर कहते होंगे लेकिन कहते होंगे उधर ध्यान नहीं देते सत्य अपनी ही बात मानते जो हम समझते हैं सो सकते हैं भगवान कहते हैं वो सत्य होगा वो भी लेकिन हम जो सत्य मानते हैं सत्य तो वही है इसलिए कहते हैं सत्य का हूँ तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय है जो सुच सेवक हैं परम पवित्र भक्त हमारे हैं वो वे तो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं अस विचार भजमो ही